बिना अत्याद पंचदर्षाध्यायाश्य नासी ज्ञान अत्य अनासीना ज्ञान गुणा हेतु ज्ञान गुणाए दर्श्य ज्ञान पर गुणा होता है ज्ञानी ज्ञाने तो होता है अब इसके ऊपर शंका है तेषा नाशित यदि गुण सौ विनाशी है तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे बिना ज्ञाने ना अत्यात ज्ञान के बिना अत्यय हो जाए गुणात्य हो जाएगी यदि गुणो नाशी विनाशी है तो ज्ञान के बिना गुणों का अत्यय हो जाएगा नाश हो जाएगा अतिक्रम हो जाएगा अनाशित्य यदि गुण अविनाशी है नाश नहीं होने वाले तेना भी तद ज्ञान तद अयुग नाश अयुगा अविनाशी ज्ञान से भी नष्ट नहीं होगा न ज्ञान गुणाते हेतु ज्ञान गुणात्य का हेतु नहीं होगा इतना शंका का निराश करके साक्षाद श्रवणे संन्यासम विधि विधि स्वरू साक्षात संन्यास श्रवणादि का हेतु संन्यास विधान करना चाहते है परम ब्रह्मा चुम पुरुषा ब्रह्म भाव मुख्य जीव अपने को ब्रह्मत्य ब्रह्मत्य को ब्रह्मत्व प्राप्त यही साक्षी परम ये कहना चाहते हैं आरभतेम्भ करते भगवान भाष्यस्मधीना कर्मीण कर्म फल ज्ञा ज्ञान फल अथ भक्ति योगे नाम ये सेवनते मत प्रसाद ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीता मुख्यम गति कर्मी नाम कर्म फलम ज्ञानी नाम ज्ञान कर्म करने वाले को कर्मफल मिलता है ईश्वरी किया दिन ईश्वरीय कर्म फल देने वाले ज्ञानी नाम से ज्ञान फलम मुख्य अथ भक्ति योगे नाम ये सेवनते जे सेवन करते मेरा भजन करते ते मत प्रसादात मेरी प्रसन्नता कृपा से ज्ञान प्राप्ति क्रमे न गुणातिथे ज्ञान को प्राप्त करेंगे क्रम से ज्ञान प्राप्ति के द्वारा गुणातीत होंगे गुणातिथ होकर के मुख्य प्राप्त करेंगे ठीक है नहीं कर्मेणो ज्ञानी शास्त्र अधिकृता शास्त्र में अधिकारी कर्म करने वाले ज्ञान करने वाले दो मार्ग है ज्ञान योगे न कर्म योगे नोगिन तत्र कर्मिणाम कर्मानुकूलम फलम इसरायतम कर्म के अनुसार ही फल ईश्वरी का अधिन सूत्र में निश्चय किया गया फलम फलम उपपत्ते परमात्मन कर्म फल परमात्मन से उपपत्ते है क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान है किस कर्म का क्या फल और किस कर्म का उन्हीं? फल कब मिलेगा ये सब जानने वाले फल देसते इसी ब्रह्म सूत्र न्याय कर्म फल पर ज्ञाना तत्फल तो ईश्वरायतम ज्ञानियों का भी फल ज्ञान फल ईश्वरी का दिन तथ्य से बंध भी बंध बंध निवृत्ति परे भक्ताख्यन योगेन भक्ति भक्तिरव भक्ति योग से मावंस भजन करते महत्द द्वारा ज्ञान प्राप्त मेरी कृपा से ज्ञान प्राप्त करके गुणातीत गुणातीत मुक्त होते है पहले कहा गया ये तो में तत्व संदेहादि अपोह न जानती आत्मे के तत्व को जो संदेह निवृत्ति करके ठीक ठीक जानते हैं। ते है तेना ज्ञान गुणातीता सतव मुक्ति गति केव्यम ये तो केवल भक्ति युग में भक्ति से सेवन करने वाले भक्ति करने वाले भी ज्ञान प्राप्ति क्रम से मुक्त होते हैं जो आत्मा के तत्व को संदेह विपर्य निवृत्ति करके साक्षात्कार कर लेते हमअम करके उसे ज्ञान से गुणातीत तो होकर मुक्ति को प्राप्त करते इसमें क्या कहना तो अवश्य ही प्राप्त करेंगे ये अर्थ सिद्ध अर्थ से सिद्ध जो होता अर्थ उसको कहते कि आत्मन तत्व एवं समय आत्मा के तत्वो को समय अप्रोच रूप से जानने वाले के लिए क्या कहना मुख्य को प्राप्त करते करके अवश्य प्राप्त करेगी तो भगवान अर्जुन न अपुष्टी आत्म न इसलिए आत्मे के तत्व को ज्ञान से मुख्य हो जाएगा अर्जुन ने तो पूछा नहीं, नहीं पूछना पड़े आत्मा के तत्व कहना है चाहते हो भगवान चाहते हुए विभक्ष उठी अत आत्मतत्व यथा संसार हेतु आत्मतत्व के अज्ञान ही संसार, हे संसार मुख्यानु कुलों, मुख्यानु कुलों तो के हेतु अज्ञान से संसार उनसे ज्ञान से निवृत्ति होगी ज्ञान मोक्ष अनुकूल मोक्ष का अनुकूल ज्ञान है स्वरूप बंध स्वज्ञात नित्य मुक्त था स्वरूप के अज्ञान से बंध है और स्वरूप के ज्ञान हो तो है तस्मा यत्ने में जानिया तत्व के को अपने जाने और ज्ञान से तो ज्ञान से तो नहीं आत्म तत्व क्या है इसे नहीं पूछने पर भी तत्व भगवान उक्तवान भगवान ही तत्व का उपदेश किया प्रश्न भावी प्रश्न के बिना भी तस्तवाद न प्रश्नादन अदन अत करने के लिए आरंभ करते भगवान भगवान तस्य उक्तवान भाव तश्नाभाव तद्युत्दन अभिम में ये अण उपदे उपन होता है अतः भगवान भगवान्र्जुन अपुष्टम आत्मनि तत्व तत्व विवक्षिते कि किमी संसार वर्ण्य तत्री भगवान उवाच ऊर्धमूलमध शाखाश्वत्थम प्रा चंद उर्ध मूलम उलम ये सर्धमूलम ऊर्दे परमात्मा ब्रह्म कारण है अध शाका अधत्तम ये संसार विषेय अव्यय प्रा इसको अव्यय कहते ज्ञान क्यों नाश नहीं होता है यस्य यसे परणानी छंदाश छणानी ये छंदे वेद उसके पत्र के सदस्य संसार विषय है जैसे पत्र वृक्ष की रक्षा करते छंद वेद भी संसार वृक्ष को रक्षा करते कर्म आदि प्रतिपादन करते संसार वृक्ष के साथ जो जानता है वो वेदार्थ भी थे। तत्व विवक्ष्य किमिते संसार वर्ण्य तत्र तवत वृक्षक वैराग्य हेतु संसार स्वरूप वर्णयती वृक्षरूप कल्पना करके संसार को वैराग्य हेतु संसार वैराग्य के लिए संसार स्वरूप वर्णन करते संसार स्वरूप का ज्ञान होने पर वैराग्य होगा टीका त्र अयादि सप्तमी अर्थात सत्तम अब अध्याय के आदि में वैराग्यम कि मृग्यते वैराग्य तो तो तो की क्या आवश्यकता है मृग अन्वेषण है वैराग्य के लिए कहते वैराग्य तथा विरक्त विरक्तस्य ही संसाराध भगवतत्व तो ज्ञान अधिकारो नगव तत्व तो ज्ञान में अधिकार होता है अन्य का नहीं जब तो वैराग्य दृढ़ नहीं होता है तो ज्ञान नहीं होता है अत्यंत वैराग्य होता समाधि समातव दृढ़ प्रबोध विवेक चुड़ाणी आचार्य ने कहा है वैराग्य अत्यंत पर ही ज्ञान होगा ठीक नान्य से वैराग्य संसार वर्णन शेष है इसलिए वैराग्य के लिए संसार का वर्णन करते भगवान नाश संभावना ही वृक्षारूपक बंध हेतु दश हेतु ये नाह इसका संभव है बंध हेतु बंध हेतु वृक्ष रूपक दिखाते संसारण समय ऊर्धमूल ऊर्धमूल कालतः सूक्ष्म कथम कालतः सूक्ष्म क्यों सूक्ष्म होगा क्योंकि कारण सब का कारण है काल का भी कारण है टीका मैं तदेव कथम कार्य कैसे कारण होगा कार्यापेक्षत पूर्व भावी कारण क्यों है कार्य के अपेक्षा नियत पूर्व भावी कार्य नियत तो पूर्व वृत्ति नित्य नित्य है कार्य के पहले भी है इसलिए कारण उत्कर, है ब्रह्म सर्वव्यापी उत्कर्ष संभावित है और सर्वव्यापक उनसे सबसे उत्कृष्ट है महत्वाच्वच्य ब्रह्म उध्व ब्रह्म को कहा जाता है कार्य से सूक्ष्म सबका कारण है नित्य है व्यापक है इसे ऊर्द्व शब्द से ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म, जाते हैं इत्यादि मूलत्या कूटस्थ है यह संसार वृक्ष का मूल कारण कैसे बनेगा कारण कैसे होगा तो कूटपत्र निर्भिकारी इसलिए कहा गया अव्यक्त माया शक्ति मत अस्य इति स्वयं तन्मूल सृक्ष अव्युक्तमत जो माया आत्मशक्ति ये कारण स्मृतिमूल श्रुति स्मृति का मूल श्रुति देते श्रुति प्रमाशी इति ये ऊर्धमूल अभाग अवांचाखाव शाखातुल्य महदाद्यास स अभा महदादी शाखा तोल्य प्रकृति संसार वृक्षे पुराणसमतिमामूलभाग तो हो गया पुराणे में श्रुतिणे पुराण अव्यक्तमूल प्रभाव तस्वुग्रह थे बुद्धिस्कंदमश इंद्रियाकोटर महाभूत विशाख विषय पत्रुष्पुख दुखफलोदय आजीभ्यूता सनातन एक ब्रमाचर निप्यश्चि जाने न परमासी ततचात्मती यते इत्यादि पुराना वचन है अव्यक्त मूल प्रभाव अव्यक्त अव्यकृत माया है प्रभाव उत्पत्ति संसार का तसे वा अनुग्रह उसके परमात्मा के अनुग्रह से ही उठित जगत बड़ा बुद्धिस्कंद में से बुद्धि स्कंद के समान है वृक्ष में स्कंद इंद्रियार कोटर इंद्र के अंदर कोटर वृक्ष में जैसे कोटर होते महाभूत विशाख और महाभूत संसार में महाभूत वृक्ष के के समान है था विषय पत्र की तुल्य होगी संसार वृक्ष में जैसे पत्र यहाँ संसार में विषयी धर्मा धर्म सु पुष्प उसमें धर्म और अधर्म पुष्प होते है उसका फल है सुख दुख फल होदे धर्म पुष्पी सुख अतुन पुष्पी दुख फल हो आजीव्यूता आजीव्य आश्रय ब्रह्मवृक्ष है संसार ब्रह्म से संसार उत्पन्न सनातन ज्ञान केव नष्ट नहीं होता है इसलिए सनातन का काम च्रह्म आचरत ये ब्रह्म सब के लिए ब्रह्मा ब्रह्मस्य निसरती तो कुछ ज्ञानीन परमा खग रूप ज्ञान से करके ज्ञान से कर तत आत्मरि को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है यहां पुनः इसका अर्थ दिया है है ठीक अव्यक्त अव्या तदेव मूलम तस्म प्रभव प्रभव का प्रभाव प्रभा उत्पत्ति य अभ्या माया से उत्पन्न हुआ व मूलस्य अभ्यक्तस्य से अच्छा अभ्यक्त अनुग्रह का परमात्मा नहीं का अभ्यक्त अग्रहादिता संवर्धित तस्वीर तर लौकिक वृक्ष विद्ते बुद्धिस्कंदमय से लौकि प्रकार वृक्ष से ही शाखा स्कंद स्कंदाखा निकल ये बुद्धि रूप शाखा है संसार से बुद्धि नाना परिणाम आएं जाए थे बुद्धि से ही नाना परिणाम होते ये का ही मन का विकल्पारुद्धि हो गया स्कंद तुल्य जिससे शाखा ने थी वृक्ष में तन्मय तत्प्रचुर संसार करु संसार वृक्ष हो गया बुद्धि स्कंद वाला इंद्रियाणाम अंतरानी छिद्री उसके कोटर तुल्य हो गई कोटरानी वृक्ष का तथा और महाभूत महांति भूता ने पृथ्वी आदि आकाशत में पांच विशाखा स्तंभ है जिसका आजीव्य सर्वभूतान ब्रह्म अधिष्ठित वृक्ष वृक्ष इसको ब्रह्म वृक्ष का ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म में आश्रित है ब्रह्म उसका अधिष्ठान है तथा ज्ञान में न क्षेत्र अशक्यता इसलिए उसको सनातन कहा गया ज्ञान के नृत्य नहीं चिरंत निया निया। क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म संसार ही अधिष्ठान तदेव एक अति के ब्रह्म ही अथवा अस्य संसारनम ब्रनिन्न सं तद्ह ये ब्रह्म, ब्रह्म ये वनमी वनम संभनी नित संसार ये सारा संसार ब्रह्म नहीं ब्रह्म अविद्या संसर अविद्या से ब्रह्म ही संसार को प्राप्त करता है अविद्याम संसार वृक्ष दृढ़ ज्ञान अनुपर वृक्षचेतन होगा प्रतिबंधक आत्मनिष्ठ होकर के पुनरावृत्तिरहित तो कई बल मुख्य प्राप्त करता है ये, माया ये संसार मैया ऊर्धमूल वृच अदसाक अदसाक महदहंकारतन्मादय शाखाव अदो महुद्धि अहंकारत ये वृक्ष से शाखा शब्द से, से इंद्रियादि लेना इति स्वयं सोय अधशाख तम अधा उसको अधाको अधशाख कहते न स्थाता इति नोप अश्वत्तम अश्वत्तम क्षोप न स्था काल को ऐसा निश्चय नहीं इसे तम वो प्राहु कथय संसार अति चंचलते ऐसे चंचल प्रमाण क्षण्वसिन अव्यय तरद फिर अव्यय कहते क्षण प्रध्वसी कहते फिर अव्यय क्या संसार्दियों संता सुप्रे संसार संतार संसार अव्यय ज्ञान क्योंश नहीं होता है अनादन अनादिकाल से के नहीं होगा अनाद काल से ज्ञान केनादे जन्म मरण संतान प्रवाहनासित होकर चलता संसार ये वृक्ष सेशेषण संसार वृक्ष के विशेषणे छह छदेश के पत्र के तुल्य छंद छादनाथ ऋगाम लक्षण यश संसार वृक्ष से छंदी छादनाथ आवरण करते रक्षण प्रावरण करते करतेम लक्षण ये छंदेह यश संसार वृक्ष इव पन्ना पत्र के जैसी पर्णी ठीक है छादन का रक्षण प्रावरण बा पत्र रक्षा करते वृक्ष को ढाकते भी कर्म खलु आरोह अवरोह फलानी कर्म कांड में कर्म प्रतिपादन क्या विधि निषेधे आरोह पुण्य कर्म करेंगे तो ऊपर फल प्रति पाप कर्म करें तो यही फल है फल वाले कर्म कांड नाना विध अर्थवादानी ऐसे अर्थवाद बहुत है स्तुति निंदा अन्य तरह वाक्य है विधेयक स्तुति करने के लिए अर्थवाद निषेध की निंदा करने के लिए संसार वृक्षम रक्षा ये रक्षा करते है ऋग्वेद वेद वेदृणी और संसार दोष को ढकते छोटी इसलिए पत्र जैसे, जैसे होगी तदेव प्रपंच वृक्ष से परिरक्षणार्थ पर्णी पत्र है वृक्ष की रक्षा करने के लिए तथा तो वेद संसार वृक्ष परिरक्षणार्थ संसार रूप वृक्ष की रक्षा करने के लिए वेद उक्त अर्थ हेतु हे देते धर्मा धर्म तदेतु हेतु फल प्रकाशनाथ वेद धर्म अधर्म उसका साधन उसका फल इसो प्रकाशन धर्म याग अधर्म अधिक करना उसका, उसका फल सब को प्रकाशन करने के लिए वेद है इसलिए रक्षा करने के लिए संसार विषय कर्म कांड वेदाना विशेष ये वेद है कर्म <coughs> यथा व्याख्यात संसार वृक्षेद जैसे संसार वृक्ष का जिसका मूल है ब्रह्म मूल के साथ ब्रह्म को जो ठीक जान लेता है सवेदवी वेद का वेदार्थविदेद जानता है टीका में कर्म ब्रह्म के सर्व वेदार्थ से तत्व उपेत व्या कर्म और ब्रह्म संपूर्ण वेद का कर्म कांड में कर्म ज्ञान में ब्रह्म सर्व वेदार्थ उसमें अंतर्भुक्त है वेदार्थ भी संपूर्ण वेद को जानता है ठीक है अमूल संसार वृक्ष ज्ञान अमूल में तो मूल निष्कृष ज्ञान तुम सक्षम मूल के साथ संसार वृक्ष का ज्ञान होने पर जो मूल नहीं है उसको छोड़कर करके संसार को मूल में ब्रह्म को निष्कृष ज्ञान सक्षम मूल को निर्णय जान सकते थे त्ञान प्रयत मूल ब्रह्म के ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए थी। थे मत तीर विवेक्षित न ही संसार वृक्ष अन्यो अनुमात्रो के अवशिष्टो अस्थि ये जो संसार वृक्ष है उसके ज्ञान मूल के साथ जिसका मूल है ब्रह्म उसके साथ संसार वृक्ष का ज्ञान हो जाने पर और ज्ञ अन्य के अवशिष्ट नहीं अन्य अनुमात्र भी ज्ञान ही रहा उस तो वृक्ष को मूल के साथ जान लेता है वेदार्थ वेदार्थवित सर्वज्ञ वेदार्थ वेदार्थवीति समूल वृक्ष ज्ञान स्तौती मूल के साथ वृक्ष ज्ञान की स्तुति करते है अवयव अपरा प्रागुप्ता अखिलता कल्पना भाषा में तस्व तो अपरा अवयव कल्पना उच्य संसार वृक्ष की दूसरी अवयव कल्पना कहते अवय संबंधी अपरा अवय संबंधी प्राग उपता पहले जो कही गई उसकी अतिथ वही संसार वृक्ष का अवयव को अवय वाला लोग कल्पना करके दूसरी कहते शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला मूला मूला मूला संततानि संततानि संततानि अगस्मूलासतता मनुष्य लोके तस् शाखा अगस्त ऊर्धम प्रसुता पहले भी संसार वृक्ष की सारा ऊपर नीचे गुण प्रवृद्धा शाखा गुण से प्रबुद्धा बुद्धि की प्राप्ति की विषय प्रवाला प्रभाला छोटे छोटे पत्र विषय विषय प्रभाव के तुल्य विषय संसार विषय संसार वृक्ष वृक्ष का प्रभाव है सं विषय अदस्थ मूल अनुसंततानी अध्य मूला संसार के नीचे अधस्त मूला वो अनुसंतानी व्याप्त है अनुप्रविष्ट है कर्मानुबंधि वो अधि ऊपर है नीचे, नीचे कर्मानुबंधि कर्मे धर्माधर्म उसके पीछे होने वाले कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके ये मनुष्य मनुष्यलोक में कर्म का अधिकार है कर्म के अनुसार ही ऐसे प्राप्त होता है ऊपर नीचे देवयोनि नीचे भी अधो संसार जैसा अधो मनुष्यादिश्चर्द प्रसुता तस्वीर नीचे और ऊपर अध कंसे मनुष्यादि नीचे ये स्थावरम वृक्ष तीर्ण होने तक, तक। मनुष्य से नीचे तक ऊर्धव च्रह्मो विश्व धाम ऐसा पाठ है ब्रह्मा विश्वसुजो धर्म ऐसा है ब्रह्मा विश्व धर्म ऐसे पाठ है कहें यह पाठ ब्रह्मो विश्व सुझो धाम विश्व के सृष्टि करने में ब्रह्मा के धाम विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्म के धाम यावत ब्रह्मा विश्व धर्म इतम ये ऊर्दा यथा कर्म यथा यथाश्रम कर्म और उपासना के अनुसार ही ज्ञान कर्म फला उपासना कर्म के फल तुक्षा वृक्ष के शाखा सदस्य हो होगी अर्धम प्रस्तुत तस् शाखा प्रस्तुत प्रगता टीका में आ मनुष्य लोका आरक से लेकर के अदशब्दार्थना च नही आ मनुष्य लोका आबीचेर अर्ध शब्दार्थना अभी से नरक तक अर्ध श मनुष्यदिप्य तस्माद्य आ सत्य लोका ऊर्ध शब्दार्थना मनुष्य से लेकर के सत्यलोक तक ऊर्ध शब्दार्थ शाखाशब्दर्शय हेत्वाधना के अनुसार प्रत्यक्षा शब्द विषयाना प्रभाव शाखा सु प्रत्यक्षे प्रत्यक्ष विषय प्रबाक छोटे छोटे फलते ये प्रवालं अंकुर स्फुति में पहले उपादानं सप्तर प्रवुदा। तो थी थी। उपादान गुण सप्तर जम उससे होता है विषय प्रभाला शब्द प्रभाला के दहादिकर्म फलभ शाखाभ्य अंकुर जैसे शाखा से छोटे छोटे अंकुर जैसे पत्र निकलते है इसी प्रकार अंकुर जैसे देहादि कर्म फल कर्म फल से शाखा से कर्म फल है शाखा शाखा से अंकुर जैसे निकलते शाखा से कमल पत्र निकलते इसलिए विषय प्रवाला शाखा ठीक है ऊद्ध मूल इत संसार वृक्ष से मूल मुक्तम संसार वृक्षों के मूल तो पहले कह दिया प्रथम श्लोक किमी अधस्तमूला उच्य संक्रांसी कहते तथा संसार वृक्ष मूल उपादन कारण पूर्व मुक्त संसार वृक्षा परम मूल उप्रह्म अथईदान कर्मफल जनितगदाद अधस्त मूला जो मूल कहते कर्मफल जनितगदेशादिवासना ये मूल सदृश अवंतर अवंतर अवंतर ये धर्माधर्मृत्ति अंतरमने वाले देवादि देवादि नीचे अदस्से देवादेशता लक्षण धर्मर्मादंधे पश्चात राग रागदेशादी संस्काराण सकर्मा उ रागदेश मनुष्य लोक टीका अणुप्रविष्ट सर्वेश लिंगु अतिंग सर्जी स्वरि अनुगत होकर करके निरंतरे अवच्छिन्न निरंतर चलते हैं। रागादिनाम राग रागादीना कर्मफल्य प्रकटय रागद्वेश कर्मफलजन्य कर्माबीन कर्मण रागादीना कर्म, रागा कर्म हूं फल प्राप्त करेगा राग उद्देश्य होगा फिर कर्म करेगा ये परस्पर कार्य का अनुभव तथा अविछिन्नत प्रवृत्ति ये संसार में करके लगातार चलता है अविचिन्न विच्छेद निरंतर विशेष तो मनुष्यलोके मनुष्यलोक में ये कर्म होता है कर्म से राग फिर कर्म इतना अत्र विशेष तो अत्रही मनुष्य नाम कर्माधिकारिद्ध मनुष्यलोक में कर्मा कर्म अः कर्म वित्पत्त प्राणी निपक मनुष्यलोक प्राणीसमूह कर्म मनुष्य में कर्म मनुष्य लोकस्थ्य अ्राह्मण्याद विशिष्टो देह मनुष्यलोक मनुष्यलोक मनुष्य से लोकस्थ अहत्ष जाति विशिष्टो देह मनुष्यलोक पुनः पुनः पुनः रागादिना प्रवृतन अनादीत न संसार वृक्ष समुद्यते न उच्छे शक्य के पुनः राग आदि फेरी रागद्वेश रहने रहनसे बार बार संसार प्रभुत्व होता है पुनः पुनः प्रभुत्व राग देशादी की तरह संसार बार बार होता है अनादि तो से है, ऐसे बढ़ता रहता है न संसार वृक्ष समुचित संसार वृक्ष उच्छेद तो नहीं हो सकता है न तो उच्छेद केनार, कोई उच्छेद नहीं कर सकता है या स्वयं उच्छेद या समुचित समुच्छेद संसार वृक्ष से न समुचे न उच्चे शक्य थे, थे कोई इच्छे नहीं कर सकता है, है? यं वर्णित संसार वृक्ष वृक्ष में यथा पूर्व वर्णित यथा लोके प्रसिद्धम तथा तो से रूप में यह जैसे पहले कहा गया लोक प्रसिद्धे, इस संसार वृक्ष का रूप यह शास्त्र से अनुमान किया जाता है तथा च्नातम युक्त ज्ञान से निवृत गूपम सेथोपल ना तो न चा संति अश्वत्थमेन सुवूल संगशस्त्रेण दृढ़ अम तथो न अस्य न उपलभ्यतेपण संसार वृक्ष का शास्त्र से अनुमान करते न तो नोपलभ्यते ना तो नादी न नंचा संप्रतिष्ठा अंत आदि प्रतिष्ठा कुछ नहीं अश्वत्थम सुविढ़ मूलम यह अत्यंत दृढ़ मूल है अस्वत्थ उसको छेदन करने के लिए असंग सत्रे ज्ञान से ही छेदन होगा न रूपम अथा वर्णित तथा नपलभ्यते इसका रूप जैसे कहा गया नहीं वो उपलब्ध थे टीका मैं तस् अप्रमित हेतु क्यों उपलब्ध नहीं होता है स्वप्न मरिचूदक माया गंधर्म नगर असमत्वात् स्वप्न है मरिचूदक है माया है कभी गंधर्व नगर दिखता है आकाश में वास्तव नहीं ऐसे दिखता केवल उसके समान ही नष्ट होने वाला है टीका स्वप्न आदि समर्थ है दुष्ट नष्ट स्वरूप ये तुम हेतु करती हेतु जैसे स्वप्न देखते देखते तुरंत बहुत प्रपंच तुरंत नष्ट हो गया जग जग गया तो ऐसा ही संसार है दुष्ट नष्ट स्वरूप ऐसा इतः र्षा सप्तिर्वा भी न पर्यत अठा सामनेस्थ स्थिर नहीं समाप्ति कुछ नहीं दीक्षा है दिखता है नष्ट नष्ट हो हो गया तो गया पुनः इति इति अमियता नष्टि अमीयता से सल अय अमीय अमीयत्व हेतु उसका अवसान साम्तिर अतएव न अंतो पर्यंत तो निष्ठा नहीं समाप्ति ज्ञानम बिना भ्रांति वासना कर्म नाम अन्य निमित्त न्ञान जो होता नहीं है ब्रह्म होता है ब्रह्म से वासना फिर कर्म करता है ऐसे संसार चलता है संसार भ्रम है संसारिक वासना फिर कर्म करता है फिर जन्म प्राप्त करता है फिर भ्रम है फिर वासना ये परस्पर निमित्त अं से न अवसान समाप्ति नहीं चलता रहता है इदम प्रथम तो नास्य परीक्षित शक्य मह ये पहले हुआ आरम्भ यहाँ से आरंभ हुआ ये भी निश्चय नहीं कर सकते तथा न चा आदि इसके आदि निश्चय नहीं कर सत इत तो आरभ्य अम प्रभुत न के नच्य थे यहाँ से, से शुरू हुआ ये संसार कोई तो पूछते है कहीं ना कभी तो कभी आरंभ हुआ होगा अनादि कहीं थी अनादिथ कितु पहले तो कभी शुरू हुआ तो पहले क्या है अनादि तो पहला कैसे होगा किसी किसी को ज्ञान नहीं होगा अनादि अनादि अनादिंसे इसके आदि अवश्य शुरू हुआ इतने हजार करोड़ कल्प कर के पहले शुरू हुआ ऐसा नहीं कर सकते संप्रतिष्ठा तो स्थिति मध्यमस्य न उपलब्ध थी ये प्रतिष्ठा स्थिति मध्य ये संसार ये मध्य ऐसा भी नहीं कर सकते आद्यंत व्यम अपनी ना आदि जैसे निश्चय नहीं तो मध्य भी प्रामाणिक नहीं आदि कोई हो तो उसका मध्य होगा आदि निश्चय नहीं तो मध्य कैसे निश्चय होगा संसार वृक्ष से अस्वत्थ शब्द क्षण भंगुर स्वयं उच्छेद संभव तद उच्छेद न प्रति प्रयतित आशंका है ये संसार वृक्ष है जिसको अस्वत्थ शब्द से कहा है और क्षणभंगुर स्वभाविक तो स्वयं उच्छेद संभव हो जाएगा क्षण हो अपने आप नष्ट हो जाएगा उसके उच्छेद करने के लिए यत्न करना जरूरत नहीं करना नहीं चाहिए अश्वत्थम सुविध मूलमूल सुनी विरो मूलम सुदिढ़ संसार मूले वृक्ष अपने आप नष्ट नहीं होता है असंग शत्रण असंग शस्त्र से ही नाश होगा असंग कैसे पुत्र वित्त लोकेशन आदि यही असंगोकेश तीन प्रकार शिष्य संबंधित इच्छा धन संबंधित इच्छा लोक हमें आशा कही ये सब लोकेश्छा राग द्वेश आदि काम कर सब को छोड़ करके विनम त्थन कार्य ठीक है वैराग्यपूर्वक पारिभ्राज्य उत्थन को त्याग करें कि वैराग्यपूर्वक संयास पारिभ्राज्य वैराग्यपूर्वक्राज्य असंगस असंगशस्त्र छेदन करना है परमात्मा मुख्य निश्चय दृढ़ीकृत ये असंग सत्र भी असंगशस्त्रेन दृढ़ असंग सत्र को दृढ़ भी करना दृढ़ कैसे परमात्मा अभिमुख निश्चय दृढ़ी कृत्य परमात्मा की अभिमुख हो गया निश्चय से दृढ़ होता है आदि में ऐसा न्याग करते हैं किन्तु परमात्मा अभिमुख होने पर ही वह असंघ सत्र दृढ़ होता है ठीक है, मैं दृढ़ी में विवेक पूर्वक स्पष्ट दृढ़ी कृत कैसे होगा विवेक पूर्वक पुनः पुनः विवेक पुनः पुनः विवेक निश्चित है न जैसे शस्त्र को घिस करके पत्थर में उसका बनाते बनाते हैं क्या बनाते हैं क्या घिस पतला करते ना तीक्षण तीक्ष्ण बनाते हैं ये तीक्ष्णता है विवेक अभ्यास कर अस्म है पत्थर उसके द्वारा निश्चित तीक्ष्णी ऐसे अस्त्र से छेदन विश्चित्वा संसार सभी जम उधरत बीज के साथ कार्य के साथ संसार विषय को उधार नष्ट करना आगे के साथ संबंधित होते तो चित्र छेदन करके बीज के साथ उद्धार करके उखाड़ करके उद्धत किम करतव्यम आगे क्या करना तथा तो तथा तो यस्मिन् यस्मिन् भूयः भूयः तमेव तमेव चाद्यं चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तत पदम तत्परीव प्रवृत्तिः तमे चाद्यम प्रपदेष युति प्रसुता पुराणी तं प्रवृत्ति ततः तत् पदं परिमागनीय अन्वेषण करना चाहिए यहाँ पुनः भूय न निवर्त जिसको प्राप्त अनुपर फिर पुनः जन्म प्राप्त नहीं करते तमे चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये उसको कैसे परिमाग करना तम तो एव आद्यं पुरुष प्रपदे जो परमात्मा आद्य पुरुष उनको शरण में हूँ उनके शरण में रहता हूँ उनके ही भजन करता हूँ यत प्रवृति पुरानी प्रसृता प्रवृत्ति, सब कुछ प्रवृत्ति आदिकाल से फैली हुई है सब कुछ है परमात्मा से उसके शरण में रहना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए ततः पश्चात पदम वैष्णव पदे विष्णुवृदम वैष्णव तब अन्वेषण का निजान न ज्ञातव्य मित्र पद एक गता प्रत न आवर्तन फिर संसार के लिए नहीं आते पुनः पश्चात् तथा पश्चात् मतलब अश्वत्थम अश्वत्थम स्थित पदे यद ये येन तो ये सर्वं वैष्ण पदूल किन्विष्य ज्ञात पदस्ट ये पूर्ण सूर्ण ही व्यापकी पुषवासयानम सौकीपद्ये प्रपथ शरण गर्तस्मक कथ पिरीविहाम च षम प्रपद्य पद शब्द आद्यम पद शब्द से कहा गया विष्णु परमात्मा आदो भव आद्यम पुरुषम उनको प्रपद्य उनके शरण एक परिवार ऐसा अन्य सरण करना चाहिए तत्सरण तो उनके शरण करेगी कोशो पुरुष यत तो यस्मा पुरुषा संसार माया वृक्ष प्रवृति ये संसार महावृक्ष की प्रवृति हुई प्रसुदता फैली निश्चित निकल भी अंद्रजालिकादी वो माया इंद्रजाल से माया जैसे निकलती पुरानी चिरंतन विभरतवाद अनुरभतवाद्यवर्त उधर यत्विक अन्यथा भाव परिणाम उदरित ये ब्रह्म संसार को वस्तुत्व प्राप्त करता है ऐसा हो जाता है नहीं ऐसा दिखता है अतात्विक ब्रह्म काले में रजू में सर्प दिखता है वस्तु तो रजूस बनते नहीं रजू तो राजू ही सर्व केवल दिखता है इस बार परमात्मा ब्रह्म ही है अज्ञानी की कहानी प्रपंच दिखता है ऐसे सपन प्रपंच दिखता है कुछ हुआ नहीं दिखता केवल ये विवर्तवाद के अनुसार से दृष्टांत देते हैं का ऐसे जैसे माया के ऐसी पृथ्वी जगत की ओ मित्र वरुण।